प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली हे लक्ष्मण तुम मेरे धर्म के नेगी यानी धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत तैयार करो श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे वे भी प्रभु से कुछ नहीं कह सकते फिर श्री राम जी का रुख देखकर कर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ सीता जी ने लीला से कहा यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति यानी अन्य किसी का आश्रय नहीं है तो अग्निदेव जो सबके मन की गति को जानते हैं मेरे भी मन की गति को जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है उन कोसलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया प्रतिबिंब यानी सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे आकाश में डंके बजने लगे किन्नर गाने लगे विमानों पर चढ़ी अपसराएँ नाचने लगीं श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर कर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवा कर रथ लेकर चला गया तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हूँ हे दीन बंधु हे दयालु रघुराज हे परम देव आपने देवताओं पर बड़ी दया की विश्व के द्रोह में पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक स्वभाव से ही उदासीन यानी शत्रु मित्र भाव रहित अखंड निर्गुण मायक गुणों से रहित अजनमान निष्पाप निर्विकार अजेय अमोघ शक्ति यानी जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय हैं आपने ही मत्स्य कच्छप है वामन और परशुराम के शरीर धारण किए हे नाथ जब जब देवताओं दे। ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण होकर आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह यानी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं अब हे प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं हमारी रक्षा कीजिए विनती करके सब देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़कर खड़े रहे तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी आपकी जय हो हे प्रभु आप भव यानी जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं हे नाथ हे सर्वव्यापक आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं आपका यश पवित्र है आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ दिया हे hey प्रभु आप सेवकों को आनंद देने वाले शोक और भय का नाश करने वाले सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि है हे करुणा की खान श्री राम जी मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ हे रघुकुल के आभूषण हे दुष्ट राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था उसे आपने लंका का राजा बना दिया हे गुण और ज्ञान के भंडार हे मान रहित हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ आपके भुज दंडो का प्रताप और बल प्रचंड है दुष्ट समूहों के नाश में करने में आप परम निपुण हैं। हे है बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ आप भव सागर से तारने वाले हैं कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं आप मनोहर बाण धनुष और तर्कस धारण करने वाले हैं लाल कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं आप राजाओं में श्रेष्ठ सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं आप अनिंद्य या दोष रहित हैं अखंड हैं इंद्रियों के विषय नहीं हैं सदा स्व सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं ऐसा वेद कहते हैं यह कोई दंतकथा या कोई दंत कथा या कोरी कल्पना नहीं है जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग हैं और अलग नहीं भी हैं वैसे ही आप संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं हे व्यापक प्रभु ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं और हे हरे हमारे अमर जीवन और देव यानी दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में यानी सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं <coughs> हे दीन दयालु अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं हे राजाओं के महाराज मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे उसी समय दशरथ जी वहां आए पुत्र श्री राम को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया श्री राम जी ने कहा हे hey, तात यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई श्री रघुनाथ जी ने पहले यानी जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देख कर, उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया हे hey, उमा <coughs> दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था इसी से उन्होंने मोक्ष नहीं पाया माया रहित स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण रूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कोसलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुज दंडो वाले श्री रामचंद्र आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ यानी सुरक्षित हो गए हे भूमि का भार हरने वाले हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो हे रावण के शत्रु हे कृपालु आपकी जय हो आपने राक्षसों को बेहाल यानी तहस नहस कर दिया लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हट पूर्वक यानी हाथ धोकर पीछे पड़ गया था वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर था और अत्यंत दुष्ट था उस पापी ने वैसा ही फल पाया अब हे हे दीनों पर दया करने वाले कमल के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त यानी निराकार कहते हैं परंतु हे राम जी मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राजस्वरूप ही प्रिय लगता है श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए हे रमानिवास मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए हे रमानिवास हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले मुझे अपनी भक्ति दीजिए हे सुख के धाम हे अनेक कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ हे देव समूह को आनंद देने वाले जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले मनुष्य शरीर धारी अतुलनीय बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ हे कृपालु अब मेरी ओर कृपा करके यानी कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले हे देवराज सुनो हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं इन्होंने मेरे लिए मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हे सुजान देवराज इन सबों को जिला दो का गरुड़ सुनिए प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन यानी गुण है ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं यहां तो उन्होंने केवल इंद्र को बड़ाई दी है इंद्र ने अमृत बरसा कर वानर भालुओं को जिला दिया सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई ये रीछ ही जीवित हुए राक्षस नहीं क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे अतः वे मुक्त हो गए उनके भव बंधन छूट गए, किंतु वानर और भालू तो सब देवांश यानी भगवान की लीला के परिकर थे इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वही गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चल चढ़कर चल चले तब सुअवसर जानकर सुजान शिव ने प्रभु श्री राम जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भर कर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे हे रघुकुल के स्वामी सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए आप महामोह रूपी मेघ समूह को उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं संशय रूपी वन के लिए यानी उसको भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए परम प्रतापी प्रबल सूर्य हैं काम क्रोध और मदरूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं, आप उदार और मन से परे हैं सागर से पार कीजिए। हे कीजिएम सुंदर शरीर हे कमल नयन हे दीन बंधु हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले हे राजा रामचंद्र जी आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं हे नाथ जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा जब शिवजी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल से बोले हे शारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु मेरी विनती सुनिए आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की अब हे प्रभु इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए हे कृपाल खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए हे नाथ मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आश्रुओ का जल भराया श्री राम जी ने कहा हे hey भाई सुनो तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा है यह बात सच है पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है तपस्वी के वेश में कृष दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं हे सखा वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूँ मैं तुमसे निहोरा यानी अनुरोध करता हूँ यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊंगा छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है श्री राम जी ने फिर कहा हे hey विभीषण तुम कल्प राज्य करना मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे, जहां सब संत जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा हे सखा विभीषण सुनो विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मड़ियों और वस्त्रों को बरसा दिया जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज़ न समझकर उगल देते हैं यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते जिन्हें वेद नेत नेत कहते हैं वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे हैं शिव जी कहते हैं हे उमा अनेक प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ और व्रत नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहनकर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए अनेक जातियों के वानरों को देखकर कुशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की फिर वे कोमल वचन बोले हे hey भाइयों तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया अब तुम सब अपने अपने घर जाओ मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोता है पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है हे रघुनाथ जी आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ यानी कृतार्थ किया है प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं श्री राम जी का रुख देखकर री छवानर प्रेम में मग्न हो गए मगर उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है परंतु प्रभु की प्रेरणा यानी आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर अनेक प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले वानर राज सुग्रीव नील ऋक्षराज जांबवान अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं वे कुछ नहीं कह सकते प्रेम वश नेत्रों में जल भर भरकर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर यानी टकटकी लगाए सम्मो खोकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं श्री रघुनाथ जी उनका अतिशय प्रेम देखकर उन्होंने सबको विमान पर चढ़ा लिया तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है सब कोई श्री रघुवीर जी की जय कह रहे हैं विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेर के शिखर पर बिजली सहित श्यामेघ हो सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की अत्यंत सुख देने वाली तीन प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे सबके मन प्रसन्न है आकाश और दिशाएं निर्मल है श्री रघुवीर ने कहा हे सीते रणभूमि देखो लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकरण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए मैंने यहाँ पुल बांधा यानी बंधवाया और सुखधाम श्री शिव की स्थापना की तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया वन में जहाँ जहाँ सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत मुनिराज रहते थे श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए वहां मुनियों को संतुष्ट किया फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों के हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कराए श्री राम जी ने कहा हे सीते इन्हें प्रणाम करो फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं और फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम के लिए सीढ़ी के समान है फिर अत्यंत पवित्र के दर्शन करो जो तीनों प्रकार के तापों और भव यानी आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को आओ भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना पवनपुत्र हनुमान तुरंत ही चल दिए तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़ फिर आगे चले यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए तब उसने नाव कहाँ है नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा तब सीता जी ने बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा की और फिर उनके चरणों पर गिरी गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विवल होकर दौड़ा परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा उसे शरीर की सुधि न रही श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया सुजानों के राजा यानी शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठा कुशल पूछी वह विनती करने लगा आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ हे सुखदाम हे पूर्ण काम श्री राम जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ नमस्कार करता हूँ सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया तुलसीदास जी कहते हैं इस मंदबुद्धि ने यानी मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूत यानी ऐश्वर्य देते हैं अरे मन विचार करके देख यह कलिकाल पापों का घर है इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरित का यह छठा सोपान लंका कांड समाप्त हुआ